एक जुट होकर पंक फटपटाने की कोशिश की और फिर क्या जाल को अपनी चोट से पकड़ते हुए उड़ चले वह लोग हैरान रह गए सारे पंची अपने परम मित्र एक चूहे के ठेकाने पर पहुंचे और मदद मांगी चूहे ने झट से जाल को कुतर दिया और पंचियों को आजाद कर दिया तो बच्चों क्या आपने देखा कैसे सारे पंचियों ने एक जुट होकर अपने आप को उन आदमियों से बचाया? ऐसे ही हम सब को एक जुट होकर रहना चाहिए। एकता में बहुत बल है। धन्यवाद बच्चों। अगली बार एक और कहानी के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में हम बुलबुल बुल के बारे में सीखें बुलबुल बुल को पहचाने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलते हुए मिले तो उसके पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो, तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह हुड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल बुल के पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका ब काला होता है। बुलबुल ऊंची बुल आवाज़ में बोलती है। बुलबुल बुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम हैं शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कल्गी हो। उसे सिफ़ाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बागत के पेड़ पर खीरे ढूंढकर खाती हैं। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती हैं। अमरुद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती हैं। वह अपना घोंसला सूखे हुई घास और छोटे पौधों की पतले जड़ों से बुनती हैं। वह घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोर जैसा दिखता है। बुलबुल -बुल एक बार में दो या तीन अंडे देती हैं। उसके अंडे हल्के ग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 इस वीडियो में हम छोटी सी कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है मैं भी। एक अंडे में से बटक का बच्चा निकला। बटक का बच्चा बोला, लो मैं अंडे में से निकला आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। चूजा बोला, मैं भी आ गया। तब बटक का बच्चा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। तब चूजा बोला, मैं भी चलूँगा। बटक का बच्चा बोला, मैं गड्डा खोद रहा हूँ। चूजा बोला, मैं भी कोदूंगा। फिर क्या हुआ? बटक का बच्चा बोला, मुझे एक कैचवा मिला। चूजा बोला, मुझे भी। फिर से बटक का बच्चा बोला, मैंने एक तितली पकड़ी, चूजा बोला मैंने भी तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला मैं तैरना चाहता हूँ, चूजा बोला मैं भी, बत्तख का बच्चा बोला देखो मैं तैर रहा हूँ, चूजा बोला मैं भी तैरूंगी, चूजा डूबते हुए चिलाया बचाओ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 अच्छा ये बताओ जीप चलने पर तुम क्या क्या करते हो? उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में, में लिखिए धन्यवाद। सब्जियों का राजा। प्रणाम बच्चों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आओ आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक ज़माने में प्रिया नाम की लड़की रहती थी एक छोटे से शहर में।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 सारे सब्जी बेचेनी से पूछने लगे, कौन, कौन? मेरी मम्मी, बोली प्रिया हँसते हँसते। मेरी मम्मी पहले से ही सब्जियों की रानी हैं। वो सबसे उचित इंसान हैं जो हर रोज निर्णय लेती हैं कि हमारे लिए क्या पकाएं और स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन बनाएं। वो हर रोज सब्जी को इतने स्वादिष्ट रूप में तैयार कर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 मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। वह चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियाँ लगती हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ग्वान द्वारा चोर सकता हूँ। कीसा को भी विद्या का घमंड थ तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और गीजा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो, तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ द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 रामू के घर में रोजी रोटी कमाने वाला केवल वही था। एक दिन जब वह फिर से गायन को अपने साथ जंगल ले जा रहा था, तब रामू ने एक आदमी को वो बरगद के पेड़ को काटते हुए देखा। रामू ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया। छट से उसने बरगद के पेड़ को बचाने की एक योजना बनाई। रामू उस आदमी के पास गय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 ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।